श्री श्री चैतन्य चरितावली, नदिया में प्रेम प्रवाह और काजी का अत्याचार वाचि स्मरण नामक योत्र मूल ग शुद्धम शुद्धवर्णन व्यवहित सहित सत्यम तेहद्रविण्जनता लोभ पाखंड मध्ये स्यान्न से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो गया है या स्मरण के द्वारा हृदय में प्रस्फुलित हो गया है अथवा कान से सुन ही लिया है फिर चाहे उस नाम का उच्चारण शुद्ध हो या अशुद्ध अथवा व्यवधान सहित हो तो भी उस नाम के उच्चारण स्मरण अथवा श्रवण से मनुष्य अवश्य हितर जाता है किंतु उस नाम का व्यवहार शुद्ध भाव से होना चाहिए यदि शरीर धन, स्त्री लोभ अथवा पाखंड के लिए नाम का आश्रय लिया जाएगा तो नाम लेना व्यर्थ तो जाएगा नहीं उससे फल तो अवश्य ही होगा किंतु वह शीघ्र फल देने वाला न हो सकेगा प्रेम ही जीवन है जिस जीवन में प्रेम नहीं वह जीवन नहीं जंजाल है जहाँ प्रेम है वही वास्तविक प्रेम की छठा दृष्टिगोचर होती है कहीं प्रेमियों का सम्मिलन देखिए प्रेमियों की वार्ता सुनिए अथवा प्रेमियों के हास परिहास खान पान अथवा उनके मेलों उत्सवों में सम्मिलित होजिए तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है कितनी मिठास है उस मिठास के सामने संसार के जितने मीठे कहे जाने वाले पदार्थ हैं सभी फीके फीके से प्रतीत होने लगते हैं किसी भाग्यवान पुरुष के शरीर में ही प्रेम प्रकट होता है और उसके छत्र छाया में जितने भी प्राणी आकर आश्रय ग्रहण करते हैं वे सभी पावन बन जाते हैं उन्हें भी वास्तविक जीवन का सुख मिल जाता है प्रेमी जिस स्थान में निवास करता है वह भूमि पावन बन जाती है जिस स्थान में वह क्रीड़ा करता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है और जिन पुरुषों के साथ वह लीला करता है वह बड़भागी पुरुष भी सदा के लिए अमर बन जाते हैं जिस नवद्वीप में प्रेमावतार गौर चंद्र उदित होकर अपने सुखद शीतल किरणों के प्रकाश से संसारी तापों से आकलांत प्राणियों को शीतलता प्रदान कर रहे हो उस भाग्यवती नगरी के उस समय के आनंद का वर्णन कर ही कौन सकता है महाप्रभु के रंभ से संपूर्ण एक प्रकार से से आनंद का घर ही ही बन गया था वहां हर समय की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी जगाई मधाई के उद्धार लोग संकीर्तन का महत्व समझने लगे हजारों लोग सदा प्रभु के दर्शनों के लिए आते वे प्रभु के लिए भात, भात की भेटे लाते कोई तो सुंदर पुष्पों की मालाएं लाकर प्रभु के गले में पहना पहनाता कोई स्वादिष्ट फलों को ही उपहार स्वरूप प्रभु के सामने रखता बहुत से सुंदर संदन पकवान अपने घरों से लाकर प्रभु को भेंट करते प्रभु उनमें से थोड़ा सा लेकर सभी के मन को प्रसन्न कर देते सभी आकर पूछते प्रभु हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या हम लोगों को भी श्री कृष्ण कीर्तन का अधिकार है प्रभु कहते कृष्ण कीर्तन सब कोई कर सकता है इसमें तो अधिकारी अनाधिकारी का प्रश्न ही नहीं, नहीं। भगवान नाम के तो सभी अधिकारी हैं। नाम में विधि निषेध अथवा ऊंच नीच का विचार ही नहीं आप लोग प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं इस पर लोग पूछते प्रभो हम लोग तो जानते भी नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है हमें आज तक संकीर्तन की शिक्षा ही नहीं मिली और न हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक में ही पढ़ी प्रभु कहने लगते, नाम संक्रितन में सीखना ही क्या है? है। यह तो बड़ा सरल मार्ग है। इसके लिए अथवा की आवश्यकता नहीं। सभी कोई इसे कर सकते हैं देखो इस प्रकार ताली बजाकर हरि हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री इस मंत्र को या और किसी मंत्र को जिसमें भगवान के नामों का ही कीर्तन हो रह गए दस मार्च अपने साथी इकट्ठे कर लिए और सभी मिलकर नाम संकीर्तन करते चले तुम लोग नियम पूर्वक महीने भर तक करो तो सही फिर देखना कितना आनंद आता है लोग प्रभु के मुख से भगवान नाम महात्म और कीर्तन की महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा दिखा कर संकीर्तन करने लगते जहाँ वे भूल करते प्रभु उन्हें फौरन बता देते इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते उन सभी को भगवान नाम संकीर्तन का ही उपदेश करते कोई महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने अपने घरों को चले जाते और दूसरे ही दिन से संकीर्तन आरंभ कर देते पहले तो लोग ताली बजा बजा कर ही कीर्तन करते थे किंतु जो जो उन्हें आनंद आने लगा त्यो ही त्यों उनके संकीर्तन के साथ होल करताल तथा झांस मृदंग आदि वाद्यों का भी समावेश होने लगा एक को कीर्तन करते देखकर दूसरे को भी उत्साह होने लगा और उसने भी दस पाँच लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी संकीर्तन मंडली बना ली और दोनों समय नियम से संकीर्तन करने लगे इस प्रकार प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सी संकीर्तन मंडलियां स्थापित हो गई अच्छे अच्छे घरों के लोग संध्या समय अपने सभी परिवार वालों को साथ लेकर संकीर्तन करते जिसमें स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी सम्मिलित होते भक्त सदा आनंद में छके से रहते परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते दो भक्त जहाँ भी रास्ते में मिलते वहीं एक दूसरे से लिपट जाते कोई दूसरे को साष्टांग प्रणाम भी करते वह जल्दी से उनकी चरण रज लेने को दौड़ता कभी दस बीस भक्त मिलकर संकीर्तन के पदों का गायन करने लगते कोई बाजार में सबके सामने नृत्य करते ही निकलते इस प्रकार भक्ति रूपी नदियां में सदा प्रेम की तरंगे ही उठती रहती रात्रि दिन शंख, घड़ियाल, तुरही खोल करताल झांझ, मृदंग तथा अन्य प्रकार के वाद्यों से संपूर्ण नवद्वीप नगर गूंजता ही रहता महाप्रभु भक्तों को सांस लेकर रात्रि भर संकीर्तन ही करते रहते प्रातः काल घंटे दो घंटे के लिए सोते उड़ते ही भक्तों को सांस लेकर गंगा स्नान करने के लिए चले जाते भक्तों को तो लोगों ने सदा से ही बावले की उपाधि दे रखी है इन बावले भक्तों का स्नान भी विचित्र प्रकार का होता है। ये लोग सदा अपेमची की तरफ पिनक में ही बने रहते मद्यप के समान नशे में ही झूमते रहते और पागलों के समान ही बड़बड़ाया करते स्नान करते करते किसी ने किसी की धोती ही फेंक दी है तो कोई किसी के ऊपर जल ही उलूच रहा है कोई तैरकर उस पार जा रहा है तो कोई प्रवाह के विरुद्ध ही तैरने का दुस्साहस कर रहा है इस प्रकार घंटों में उनका स्नान समाप्त होता तब प्रभु सब भक्तों के सहित घर आते देव पूजन तुलसी पूजन आदि कर्मों को करते जब तक विष्णुप्रिया भोजन बनाकर तैयार कर लेती जल्दी से आप भोजनों पर बैठ जाते भक्तों के बिना साथ इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं लगता था इसलिए भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते भोजन करते करते कभी तो माता से कहते अम्मा तेरी बहू के हाथ में जाने क्या जादू है सभी चीजें में बड़ी भारी मिठास आ जाती है और तो और साग भी तो मीठा लगता है पास बैठे हुए भक्त से कहने लगते क्यों जी ठीक है ना तुम्हें साग में भी मिठास मालूम पड़ती है यह सुनकर सभी भक्त हंसने लगते विष्णु प्रिया जी भी मन ही मन मुस्कुराने तीसरे पहर फिर धीरे धीरे सभी भक्त प्रभु के घर आकर एकत्रित हो जाते तब प्रभु उनके साथ श्री कृष्ण कथाएं कहने लगते कभी कोई श्रीमदभागवत का ही प्रकरण छिड़ गया है कभी कोई गीत गोविंद के बद की ही व्याख्या कर रहा है किसी दिन पुराण की ही कथा हो रही है इस प्रकार नाना शास्त्रों की चर्चा प्रभु के यहां होती रहती इनका सभी समय भक्तों के सहवास में ही व्यतीत होता क्षण भर भी भक्तों का पृथक होना इन्हें असह्य सा प्रतीत होता भक्तों के भी प्रभु के चरणों में अहेतुकी भक्ति थी वे प्रभु के संकेत के अनुसार चेष्टाएं करते वे सदा प्रभु के मुख की ही ओर देखते रहते कि किस समय प्रभु के मुख पर कैसे भावों के लक्षण प्रतीत होते हैं उन्हीं भावों के अनुसार वे क्रियाएं करने लगते इस प्रकार ईर्ष्या करना ही जिनका स्वभाव है जो दूसरे के अभ्युदय तथा गौरव को देख ही नहीं सकते ऐसे खल पुरुष सदा प्रभु की निंदा किया करते प्रभु उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे जब कोई भक्त किसी के संबंध की ऐसी बातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे डांट कर कह देते अन्यस्य दो सगुण चिंतन आशु तकवा सेवा कथा रसमहो नितराम नितिबत्व दूसरों की निंदा स्थिति करना छोड़कर तुम निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन में ही अपने मन को क्यों नहीं लगाते इस कारण प्रभु के सम्मुख किसी की निंदा स्तुति करने की भक्तों को हिम्मत ही नहीं होती थी प्रभु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कर लोगों ने मुसलमानों को भड़काया वे जानते थे कि हम निमाई पंडित का वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनके कहने में हजारों आदमी हैं हाँ यदि शासकों की ओर से इन्हें पीड़ा पहुँचाई जाएगी तब तो इनका सभी गहरा रिपना ठीक हो जाएगा उस समय मुसलमानों का शासन था इसलिए मुसलमानों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाता था इसलिए खलों ने मुसलमानों को ही बहकाना शुरू किया निमाई पंडित अशास्त्री काम करता है उसके देखा देखी संपूर्ण नगर में कीर्तन होने लगा है दिन रात्र कीर्तन की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है इस कोलाहल के कारण रात्र में लोगों को निद्रा भी तो नहीं आती काजी से कहकर इन लोगों को दंड दिलाना चाहिए न जाने ये सब मिलकर क्या कर बैठे मुसलमानों को भी जब आज जज गई वे भला हिंदू धर्म का अभ्युदय कब देख सकते थे इसलिए सभी ने मिलकर काजी के यहाँ के विरुद्ध अभियोग चलाया उस समय बंगाल सूबे में अभियोगों के निर्णय करने का काम काजियों के ही अधीन था जमींदार राजा अथवा मंडलेश्वर कुछ गाँवों का बादशाह से नियत समय के लिए ठेका ले लेते और जितने में ठेका लेते उतने रुपये तो कर उगाह कर बादशाह को दे देते जो बचते उसे अपने पास रख लेते दीवाने और फौजदारी के जितने मामले होते उसका फैसला काजी ही किया करते। बाद बादशाह की ओर से स्थान स्थान पर काजी नियुक्त थे उस समय बंगाल के नवाब हुसैन शाह थे वे बंगाल के स्वतंत्र शासक थे उनकी ओर से फौजदार चांद नाम के काजी नवद्वीप में भी नियुक्त हुए थे बादशाह के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था कुछ लोगों का कहना है ये हुसैन शाह के विद्यागुरु थे कुछ भी हो चांद का सहृदय समझदार और शांति प्रिय मनुष्य थे हिंदुओं से वे अकारण नहीं छिड़ते थे नीलांबर चक्रवर्ती के दौफित्र होने के नाते से वे महाप्रभु से भी परिचित थे इसलिए लोगों को बार बार शिकायत करने पर भी उन्होंने महाप्रभु के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब लोगों ने नित्यप्रति उनसे संकीर्तन की शिकायत करनी आरंभ कर दी और उन पर अत्यधिक जोर डाला तब उनकी भी समझ में यह बात आ गई कि हाँ ये लोग दिन रात्रि बाजे बजाक बजाकर शोर मचाते रहते हैं ऐसा भी क्या भजन कीर्तन यदि भजन ही करना है तो धीरे धीरे करें यही सोचकर वे एक दिन अपने दल बल के सहित कीर्तन वालों को रोकने के लिए चले बहुत से लोग प्रेम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे इनके आदमियों ने उनसे कीर्तन बंद कर देने के लिए कहा किंतु वे भला किसी की सुनने वाले थे मना करने पर भी वे बराबर कीर्तन करते ही रहे इस पर काजी को गुस्सा आ गया और उसने घुस कर कीर्तन करने वालों के खोल फोड़ दिए और भक्तों से डांट कहने लगे खबरदार आज से किसी ने इस तरह शोर मचाया तो सभी को जेल खाने भेज दूंगा बेचारे भक्त डर गए उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया इसी प्रकार जहां जहां भी संकीर्तन हो रहा था कांजी के आदमी वहां वहां जाकर संकीर्तन को बंद कराने लगे संपूर्ण नगर में हाहाकार मच गया लोग संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की बातें करने लगे कोई तो कहता भाई यहाँ मुसलमानी शासन में संकीर्तन हो ही नहीं सकता हम तो इस देश की का परित्याग करके किसी ऐसे देश में जाकर रहेंगे जहाँ पूर्वक संकीर्तन कर सकेंगे कोई कहते अजय जोर जोर से नाम लेने में ही क्या लाभ यदि काजी मना करता है तो धीरे धीरे ही नाम जप कर लिया करेंगे किसी प्रकार भगवान नाम जप होना चाहिए इस प्रकार भयभीत होकर लोग भारती भारती की बातें कहने लगे दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभु के निकट आए और उन्होंने रात्रि में जो जो घटनाएं हुई सब कह सुनाए और अंत में कहा प्रभो आप तो हमसे संकीर्तन करने के लिए कहते हैं किंतु हमारे ऊपर संकीर्तन करने से ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं अब हमारे लिए क्या आज्ञा होती है आपकी आज्ञा हो तो हम इस देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में चले जाए जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सके या आज्ञा हो तो संकीर्तन करना ही बंद कर दें बहुत से लोग तो डर के कारण भागे भी जा रहे हैं प्रभु ने कुछ दृढ़ता के साथ को ही बंद करना होगा। तुम लोग जैसे करते रहे संकीर्तन करते रहो मैं उस काजी को और उसके साथियों को देख लूंगा वे कैसे संकीर्तन को रोकते हैं तुम लोग तनिक भी न घड़ाओ प्रभु के ऐसे आश्वासन को सुनकर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए बहुत से तो प्रभु के आज्ञानुसार पूर्ववत ही संकीर्तन करते रहे किंतु उनके मन में सदा डर ही बना रहता था बहुतों ने उसी दिन से संकीर्तन करना बंद ही कर दिया लोगों को डरा हुआ देखकर प्रभु ने सोचा कि इस प्रकार काम नहीं चलेगा लोग काजी के डर से भयभीत हो गए हैं जब तक मैं काँजी का दमन न करूंगा तब तक लोगों का भय दूर न होगा यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे कि काजी के पास अस्त्र शस्त्रों से सेना है से उसे अधिकार प्राप्त है, उसके पास तथा सभी मौजूद है उसका दमन अहिंसा प्रिय शांत स्वभाव वाले अस्त्र शस्त्रहीन खोल करताल के लय के साथ नृत्य करने वाले निमायी पंडित कैसे कर सकेंगे इस प्रश्न का उत्तर पाठकों को अगले अध्याय में आपसे आप ही मिल जाएगा